भद्रम कर्णे मेवा भद्रम पशे मज स्ुराप्य ओम शाति शांति शाति अखरबेदी मुंडपोपन तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड के तृतीय मंत्र तक कुछ विचार हो गया था जिसमें कहा गया था यहा पश्य रूप वर्ण करता रमेश पुरुषम ब्रह्म योग तदा विद्वान पुण्य पापी विधूय निरंजन परम साम्य मंत्र था जिस अवस्था में साधक यदा मन जब पश्य पश्यते रूप वर्ण देखने वाले को पश्य का द्रष्टा आत्मद्रष्टा पश्य शब्द का कहता पाग्रतम दृशा सृश्य करता अर्थ में सत्यय हुआ इसलिए पश्च्य तो करते तो दृष्टा बनता सत्य करके पश्य बना रखा है जब आत्मदर्शन करने वाला जब रूप वर्णम पश्यते आत्मा का स्वरूप जैसा है रूपवर्ण का सुवर्ण जैसा चमकीला प्रकाशमान अथवा सुवर्ण का कभी विनाश नहीं होता जितने भी बार आग अग्नि में जलाए दाह करें सुवर्ण धातु उतना ही रह जाता है अविनाशी तत्व तो है जैसे सुवर्ण एक अविनाशी है व्यवहार में अन्य धातु जल जाते हैं सुवर्ण नहीं जलता देखा होगा चीता में भी वो पिघल करके फिर सोना का डेली मिल जाती है जल करके राख नहीं बनता सोना भस्म बनाने के बहुत क्या क्या मिलाना पड़ता लोगों को बहुत परिश्रम करना पड़ता रूप वर्ण का अर्थ सुवर्ण जैसा चमक वाला माना प्रकाशमान भी अर्थ हो सकता है अविनाशी भी हो सकता है ऐसा आत्मा को जब देखता है शरीरादि भाव से ऊपर उठकर और करता रण तीनों जगतों का जो करता है भू भुआ स्व जागृत स्वप्न आदि का करता है वह आत्मा ईशम सबका शासक है पुरुष है माना पूर्ण है शरीर में पूर्ण है पूर्णात् पुरुष वो आत्मा का पुरुष नाम है पूर्ण है व्यापक है और ब्रह्म योनि ब्रह्मरूप योनि कर्मधार्य समाज है जो ब्रह्म है वो योनि है अथवा जो हिरण नगर व्रह्म है उसका भी योनि मैंने कारण सबका कारण है ऐसा जो आत्मा को जब दर्शन करता है आदमी आत्मद्रष्टा तब क्या होगा तदा विद्वान और जो विवेकी है आत्मद्रष्टा पुण्य पापी विधु है पुण्यपाप को नष्ट कर देता है जो आगे शरीर देने का साधन समाप्त कर जाता है पुण्य पुण्यकर्म भी समाप्त करता है पाप कर्म भी समाप्त क्योंकि ज्ञान के द्वारा संपूर्ण संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं आगामी उसको छूता ही नहीं है प्रार्वध भोग से समाप्त कर देता है पुण्य पाप दोनों को नष्ट करके फिर निरंजन निर्लेप होता हुआ पुण्य पाप से रहित होता हुआ परमम साम्य मुखे थी परम समभाव प्राप्त होता है जब हम देह के घेरे में पड़े हुए होते हैं देह को अपना स्वरूप मानते हैं तब हम विषमता में होते हैं छोटे बड़े पड़े में आ जाते हैं जब देहभाव से अतिरिक्त तो हो जाते हैं तो हम समभाव में जाते हैं जैसे महाकाश एक घट रूपी उपाधि से छोटा अनुभव करेगा जो छोटा दिखाई देगा तो उपाधि से हटा करके देखे वो महाकाश ही है परम साम्य परम समता को प्राप्त करता है यहाँ तक चर्चा हो गई थी आगे मंत्र है प्राणो है सहय सर्वभूतर्भाति बीजा विद्वान्वते नादी आत्मक्रीड़ा आत्मरति क्रियावा ब्रह्मविदां प्राणो विद्वान्वेनात्मक्रीड़ा आत्ति आत्मा को प्राण कहा पर के नो परिश्द्राणस्य प्राण है शब्द गया प्राण का भी प्राण है प्राण में जो प्राण क्रिया करने की शक्ति आत्मा से मिली हुई है अगर आत्मा हो तो प्राण एक जड़ प्राण क्रिया नहीं कर सकता क्योंकि जड़ में जो भी प्रवृत्ति होती है चेतन में आश्रित होने पर ही होती है गाड़ी आदि में देखा है रथ आदि में देखा प्राण भी जड़ है इसलिए प्राणों का प्राण होने से प्राण कहा गया आत्मा ये प्राण नहीं इस प्राण का भी प्राण है वो केनो के, के माध्यम से है प्राण ही आत्मा पूर्वोक्त आत्मा प्राण का प्राण है यह सर्वभूत यह आत्मा जो आत्मा कैसा है सभी भूतों के द्वारा प्रकाशित हो रहा है अपने आप प्रकाशित नहीं हो पाता किंतु इन भूतों के रूप में दिखाई दे रहा है जैसे अग्नि एक वस्तु है भौतिक पदार्थ है वह भी ईंधन के आरूढ़ हुए बिना अग्नि का दर्शन कोई कर नहीं सकता जब ईंधन में आरूढ़ हो जाता है तब अग्नि का दर्शन हो पाता है ईंधन के आकृति से ही अग्नि के आकृति दिखाई पड़ती एक एक है। अग्नि एक चीज एक वस्तु है अग्नि किंतु उसको जब देखने का प्रसन्न होगा तो ईंधन में चले जब जैसी लकड़ी होगी अग्नि वैसे दिखाई देगी इंधन में होने पर ही दर्शन होता है भौतिक पदार्थ और आत्मा अभौतिक है तो उसका दर्शन कैसे हो अगर दर्शन होना है तो इसी भूतों के माध्यम से ही दर्शन होता है सर्वभूत प्राणी के द्वारा वही आत्मा लक्षित होता है वह आत्मा ऐसा है विज्ञान विद्वान ऐसे आत्मा को जानकर के विद्वान जो विवेकी होगा ऐसे आत्मा को जो समझता है प्राण है प्राण का प्राण है सभी भूतों के द्वारा तो होता है ऐसा जानने वाला विद्वान होगा अतिवादी ना, ना किंतु छंद में कोई नियम नहीं है आत्मा ने पद में प्रयोग कर दिया न भवती ऐसा होगा अतिवादी नहीं होता है क्यों जब सर्वात्म भाव को व्यक्ति पहुंच जाता है तो दूसरे को अतिक्रमण करके बोलने की उसके पास जगह नहीं रह जाती जो दूसरा हो तो अतिक्रमण करेगा दूसरा कोई है नहीं उसकी दृष्टि में इसलिए अतिवादी नहीं होता अतिवादी द्वैत में होता है जब हम दूसरा देखते हैं तो उसको अतिक्रमण करते हैं न नहीं होता भाव में पहुंचा हुआ है ऐसी स्थिति हो जाती है उसकी और आत्मक्रीड़ जब तक हम शरीर आदि बैठे हैं शरीर भाव में है शरीर में बैठ शरीर भाव में है मैं मनुष्य के भाव में है तब तक हम बाहर के वस्तु में क्रीडा करते हैं खेलते हैं खेलने के साधन होंगे हमारे सामने बाहर होंगे भाईया साधन के द्वारा खेलते हैं किंतु जब सब सबको बाध करके आत्म दृष्टि में पहुंचा हुआ होता है तो वह आत्म क्रीडा होता है आत्मा क्रीडा ऐसे ऐसा आत्म क्रीड़ा बहुगुरी समास होगा आत्मा में ही खेलना होता है जिसका क्रीड़ा मानी खेलना बाहर में क्यों आत्मा छोड़ करके कोई वस्तु उसकी दृष्टि में है ही नहीं एकत्र भाव में गया हुआ है आत्मक्रीडा बहुबरी समास करना आत्मनी क्रीडा यश्य सा आत्मक्रीडा आत्मा में ही क्रीडा है खेलना है जो बाहर नहीं है क्यों अकेला है अद्वैत तो है और आत्मरति ही आत्मा में ही रमण करने वाला है रम क्रीड़ा धातु है आत्मनी रति सा आत्मरति यहां भी बहुबरी समास है आत्मा में ही रमण करता है तो रति और क्रीड़ा में क्या अंतर होगा भाष्य में बताए बाह्य साधन के अपेक्षा करके जो अंत कर सुख की अनुभूति होगी उसको कहेंगे क्रीड़ा और बाह्य साधन निरपेक्ष जो सुख होगा उसको कहेंगे रति रति और क्रीड़ा में एक अंतर होगा आत्मरति बाह्य साधन निरपेक्ष खेलने के साधन नहीं है बिना तो ही होगा उसको कहेंगे रति साधन के सहित जो होगा उसको क्रीड़ा कहेंगे आत्मरति ही हो गए आगे क्रियावान ये सारे कर्म करने वाला कहलाएगा कर उस काल में वास्तव में जब आत्मदृष्टि जाएगा वो क्रिया क्रियावान कहलाएगा ज्ञान ध्यान आदि क्रियावान कहलाएगा क्रिया क्रियावान मधु प्रत्यय लगा हुआ है क्रिया वाला कहलाएगा क्रियावान होगा ऐसा ब्रह्म विदाम वरिष्ठ ब्रह्म विदाम ऐसा वरिष्ठ ब्रह्मव्यक्ता जितने भी होंगे सगुण ब्रह्मोपासक जितने होंगे उनमें से सर्वश्रेष्ठ होगा वरिष्ठ अतिशयरिष्ठ अतिशय श्रेष्ठ होगा होगा ये कहा भाष्य में कह किंच और भी है पूर्व मंत्र से संबंधित करके बोला किंच और भी है जो प्राणस्य प्राण जो प्राण का भी प्राण करके कहा था केनो परिषद में वही बात ला करके बोला या यह जो जिस प्रकरण चल रहा है जिसका प्राणस्य प्राण है प्राण का भी प्राण है पर ईश्वर जो परमात्मा है ईश्वर है ही ये जो प्रकृत ये समान प्रकृति जिस प्रकार चल रहा है जिस आत्मा की प्रकरण चल रहा है या आत्मा सर्वभूतर ब्रह्मादि स्तंभ पर्यतर ऐसा होगा संपूर्ण ब्रह्मा से लेकर के तीन का तक सभी के माध्यम से वही भाषित होता है देखो जहां जहां कल्पना हम करते हैं जैसे रस्सी में सर्प की कल्पना करके तो वहां भाषित रशि ही होती है रज्जु होती है अज्ञात रूप में होती है किस रूप में अज्ञात रूप में रज्जु ही भाषित होती है रस्सी करके नहीं जानते हैं किन्तु ऋषि की लंबाई को ही हम सर्प समझ रहे हैं ऋषि भाषती है क्योंकि ब्रह्म में कल्पित है आत्मा में कल्पित है सारा संसार तो संसार दिख रहा है तो ब्रह्म जरूर दिख रहा है सर्वभूत संपूर्ण भूतों के द्वारा भूत कौन है तो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत है ब्रह्मा हिरण्यगर्भ जो सबसे बड़ा माना और तम का तक जितने भी हैं सबसे वही भाषित हो रहा है सब उसी में कल्पित है कल्पित पदार्थ का जब दर्शन हम करते हैं तो अधिष्ठान का दर्शन होता है अज्ञात रूप में होता है सामान्य रूप में इधम अंश तो अधिष्ठान का होता है आरोप अंश ऊपर इदम रजतम अयम सर्प जो अयम अंश है का है सर्प कल से आरोप है जब बाल में यम का बाद नहीं होगा केवल सर्प का बाद होगा अधिष्ठान का बाद नहीं होता इदम रजतम बोलेंगे नेदम रजतम बोलते समय भी इधम रहेगा शुक्ति में चला जाएगा इम सुति बोलेगे वहां और वेद हो गया रजत देखता था अब शुक्ति देखने लगा किंतु इदम तो इधम ही रहा अधिष्ठान का बाद नहीं होता आरोप्य का बात आरोप का बाद आरोप्य पदार्थ का बाद होता है तो सर्वभूत विभाति स्कार करते हैं या जो सर्वभूत ही में तृतीया है इत्थम लक्षण एक सूत्र है व्याकरण उसके द्वारा हुआ करके बोल रहे तृतीय सर्वभूत किसी प्रकार से लक्षण मिल जाए उसको इत्थम भूत कहते हैं जैसे जटावितापस वहा दृष्टांत दिया है ये व्यक्ति तपस्वी का और कोई लक्षण इसके पास नहीं है अनेक लक्षणों में से एक लक्षण जटा भी रखता है तो इसके पास भी जटा है इसलिए तब जटा के कारण से तापस कहलाए वास्तव में तपस्वी का जो गुण होना चाहिए कोई गुण इसमें नहीं है इस इस प्रकार यथा कथित मिल जाए उसको इथम कहते हैं इथम भूत लक्षण तृतीय इथम भूत सूत्र ही है व्याकरण <laughs> सूत में सूत्र है इथम भूत उसके द्वारा तृतीय विभक्ति सर्वभूत ही में एक कहा टिप्पणी में कहा तथा भूत पे करता। सभी भूतों के माध्यम से भाषित हो रहा है क्योंकि भूत जब दिखाई दे रहे हैं तो अधिष्ठान जरूर दिख रहा है बात इतनी है भूत कल्पित है जिस तरह से ज्ञाप होता है कहा भाष्य में कहते हैं इथम सर्वभूतस्त सर्वात्मा समित्र था सर्वभूत में स्थित है सर्वात्मा होता सबका स्वरूप होता हुआ भाषित हो रहा है जितने भी कल्पित पदार्थ होते हैं उनका स्वरूप अधिष्ठानी होता है आत्मा में सारा संसार कल्पित होता है आत्मा अधिष्ठान रूप से भाषित हो रहा है यह अर्थ होता है यह कहा विवाह विविधम दिव्यते नाना प्रकार से प्रकाशित हो रहा है मनुष्य आदि रूप में पशु आदि रूप में देवादि रूप में नाना चौराश में दिख रहा है इस से दिखाई पड़ रहा है कहा एवं सर्वभूतस्थम इस प्रकार से उस आत्मा को जो जानता है कहना चाहते एवं सर्वभूतस्थम संपूर्ण प्राणी में स्थित जो आत्मा है यह साक्षात आत्मा भावे न अयम अहम अस्मी बिजानन किन्तु तो आत्मा है करके परोक्षण वही मैं हूँ ऐसा जो जानता हो अतिवादी नहीं होगा अपने को जब तक भेद दृष्टि में रखेगा तब तक तो द्वैत दिखेगा अतिवादी बनेगा वैसे तो सर्वभूतस्थ आत्मा है उस आत्मा को या माने जो साधक होगा मोक्ष होगा विवेकी होगा वह साक्षात आत्मा भावेगा परंपरा से नहीं साक्षात वही ब्रह्म मई हूं ये भावना से आत्मा आपके द्वारा आयम अहम अस्मी यही मैं हूं यही आत्मा मई हूँ रूप से जो जानता है बीजानंद जानता हो जान करके बीजानादी जो जानता है विद्वान कौन जानेगा विवेकी जानेगा छेरनेर का विवेक छेर करने वाला व्यक्ति जान सकता है वाक्यर्थ ज्ञान मात्र भगवती का वाक्यर्थ ज्ञान तत्व सुना था अहम ये बुद्धि बन गई जिसकी महावाक्य का अर्थ का ध्यान से ही तत्पद तक क्या होता है तुम पद का अर्थ क्या होता है अशी का अर्थ क्या होता है तीन पद है उसमें तुम अशी तो उसमें लक्ष्यार्थ क्या होगा बा, बा, क्या होगा लक्ष्यार्थ क्या होगा समझ करके लक्ष्यार्थ में ऐक्य हो जाता है बाच्यर्थ में भेद दिखता है तो ये सब जान करके वाक्यर्थम क्या जानकर क्या करता है तो व्या ज्ञान मात्र से सबते मारे भवती करना क्योंकि परस्मय धातु है आत्मनिपद में प्रयोग किया है भगवती न भवती इत वो नहीं होता है अतिवादी नहीं होता न भवती इत किम किम अतीत्य किम क्या होता है तो क्या अतिवादी अतित्या अन्यान बदितुं शीलम अतिवादी। उसको अतिवादी बोलते हैं सब अन्य अन्य करके बोलने वाला वाला को समझने द्वैतवादी को अतिवादी बोलते हैं मैं अलग हूं यह अलग है ऐसा मानने वाला आ, अतिवादी होगा माना अतिक्रमण करके बोलता है एक में अनेक समझता है अतिवादी ठीक है सर्वान अन्यान बधितुम सबको समझने का जो सील बन गया अतित्य को अतिक्रमण करके बोलने का जिसका स्वभाव बन गया उसको अतिवादी कहते हैं यु एवं जो इस प्रकार का होगा या साक्षात आत्मा न प्राणस विद्वान अतिवादी स जो ये जो साक्षात आत्मा को प्राण का प्राण जो आत्मा है उसको जानने वाला जो व्यक्ति होगा अतिवादी स न भवती वो अतिवादी नहीं होता वो तो सामने भाग नहीं जाता है तो तो सर्वम यदा आत्मा स्थिति दृष्टा उसने तो यही देखा है सब कुछ सब आत्मा ही है अन्य कुछ भी नहीं है रस्सी में जितने भी कल्पना होती है वो रस्सी मात्र है और कुछ भी नहीं है कल्पना जितने भी करें वो रस्सी ही होती है ठीक इस प्रकार आत्मा में कल्पित है सारा जगत सर्वम यदा आत्मा नान्यता स्थिति दृष्टम जिसने ऐसा देख लिया सब कुछ आत्मा ही है अन्य कुछ भी नहीं ऐसी बुद्धि हो गई तरा किम ही असव अतित्य बने फिर किसको अतिक्रमण करके बोलेगा अपने सिवाय कुछ रहेगा ही नहीं yeah. उस काल में कैसे अतिक्रमण करके बोल सकता है नहीं बोल सकता इसलिए अतिवादी नहीं होता वो यशतु अपरम अन्य दृष्ट वस्त अतिवादी वो होता है जिसको अपने से भिन्न दूसरा दृष्ट दिख, होता है ये मेरे से भिन्न वस्तुएं तो दिखाई तो तो तो पड़ता है अतिक्रमण करके बोलने वाला अतिवादी वो होता है ये कह यश तो अपरम अन्य दृष्टम अस्ती जिस व्यक्ति को अपने से भिन्न दृष्ट है वस्तु है दूसरा वस्तु है बाद है द्वहित में बैठा है सद उसको अतिक्रमण करके बोलता है मैं भिन्न हूँ ये भिन्न है बोलेगा किन्तु तो सबको बाद करके आत्म में पहुंचा हुआ व्यक्ति किसको अतिक्रण करेगा कोई है ही नहीं अयम तो विद्वान आत्मात्मा पश्चित ये विद्वान कैसा है आत्मा से अन्य कोई दिखता ही नहीं इसको आत्मा से भिन्न वस्तु इसको इसके दृष्टि में है ही नहीं सब आत्मा ही है रस्सी में जितने भी कल्पना करते हैं वो रस्सी ही ऐसे ज्ञान हो गया मिट्टी में जितने भी कल्पना करेंगे सारा सुराई पराई जो भी कल्पना करेंगे जितने भी कल्पना करेंगे पात्रों के आकृति का कल्पना करें किंतु तो जिसके दृष्टि में ये मिट्टी ही है समझ गया तो भिन्न भिन्न बोली नहीं घट है नहीं बोल पाएगा वो तो जो आकृति को देखने वाले होते हैं वही अतिक्रमण करके बोलते हैं ये तो आकृति को बाध करके अधिष्ठान में बैठा हुआ होता है इसलिए अतिक्रमण नहीं कर सकता है। विद्वान आत्मरो तपस्या थी अब यह विद्वान तो अपने से भिन्न कुछ दिखता ही नहीं देखता ही नहीं नान्य चुनौती अन्य को सुनता भी नहीं नान्य बिजाना अन्य को जानता भी नहीं इसलिए अतिक्रमण करके बोलना संभव नहीं है एक अतो नही कर सकता ये नींच और भी है जो विद्वान होगा आत्म क्रीडा हो जाता है आत्मनी क्रीडा ऐसे आत्म क्रीडा बाहर में कंदुक आदि के द्वारा खेलना नहीं होता बॉल खेलते हैं ना कंदुक बोलते हैं बॉल आदि ऐसा नहीं तो आत्मा, आत्मा से भिन्न कोई खेलने का मैदान भी नहीं है खेलने के साधन भी नहीं है उसके दृष्टि में एकत्व एक भाव में पहुंचा हुआ है ये कहते हैं अयम तो विद्वान किंच आत्म क्रीडा आत्मनि एव क्रीडाम ये आत्मा में ही क्रीडा है खेलना है जिसका बाहर नहीं अपने से भिन्न कोई खेलने का साधन भी नहीं है खेलने का अधिकरण भी नहीं है न अन्यत्र पुत्रदार आदिशु अन्यत्र नहीं पुत्र पत्नी आदि में खेलना नहीं उनमें आनंदित होना नहीं स आत्म क्रीडा उसी पर आत्मक्रीड़ा कहते हैं तथा आत्मरति दूसरे शब्द है आत्मरति आत्मा रतिर यश स आत्मरति तथा आत्मनि रतिर आत्मनि एव रति मैने रमणम प्रीतिरिय प्रेम आत्मा में ही है बाहर नहीं है आत्मा थोड़ी तरह की वस्तु ही नहीं उसके दृष्टि में कहा प्रेम करे रती मन रमणम प्रीतिरियमरती अब क्रीड़ा और रति में क्या अंतर हो गया दो शब्द दे दिया एक आत्मा क्रीड़ा एक आत्मरति तो इसका भेद कर देते हैं भाष्यकार क्रीड़ा बाह्य साधन सापेक्ष क्रीड़ा उसको बोलते है बाह्य साधन की अपेक्षा से जो आनंद मिले उसको क्रीडा कहेंगे आनंद तो दोनों में मिलना है बाह्य साधन है, है खेलने के साधन हैं, खेलने के अधिकरण आदि हैं। उसके माध्यम से जो होगा उसको क्रीडा कहते हैं क्रीडा का है। बाह्य साधन सापेक्ष बाह्य साधन सापेक्ष जो होगी उसको क्रीड़ा कहेंगे और तथा आशा, आगे रतिस्तु साधन निरपेक्ष और रती क्या है कहते साधन निरपेक्ष भीतर आनंदित हो जाना उसको रति कहते हैं कहा बाह्य विषय विषय प्रीति मात्र यति विशेष है बाह्य विषयों को प्रेम मात्र है खेलने के साधन नहीं हुआ उसको कहेंगे रति साधन सापेक्ष जो होगा क्रीडा कहेंगे साधन निरपेक्ष होगा उसको प्रेम कहेंगे प्रीति कहेंगे ये विशेष कहा तथा क्रियावान उसी प्रकार जैसे आत्मरति है आत्म क्रीडा है उसी प्रकार क्रियावान भी यही व्यक्ति को क्रियावान कहा जाएगा यही कर्म करने वाला यही कहा जाएगा जो आत्मभाव में गया बाकी कर्म करने वाले नहीं यही है कर्म मुख्य कर्म करने वाला क्रियावान कौन से क्रिया ज्ञान ध्यान वैराग्यादि क्रिया ऐसे ज्ञान क्रिया ध्यान क्रिया वैराग्यादि क्रिया वैराग्य आदि ऐसे समदवादि क्रिया ऐसे क्रिया करने वाला कहालाएगा ये ये क्रियावान यही होगा मुख्य क्रियावान स्वयं क्रियावान ऐसा समास पाठे आत्मरिदी देव क्रिया अश्य विद्यती थी जो आत्मरति आत्मरति अलग पद है मंत्र में क्रियावान अलग पद है अगर आत्मरति क्रियावान एक पद बनाना चाहेंगे एकदेशी लोग इसको समास मानते हैं आत्मरति और क्रियावान ऐसी स्थिति में से भी करते हैं आत्म रति के साथ में क्रियावान को भी समास में रखेंगे तो क्या होगा मत्तुप का अर्थ व्यर्थ पड़ जाएगा एकदेशी लोग ज्ञान कर्म समुचय करने की दृष्टि से आत्मरति वाला भी होगा और क्रियावान भी होगा वो ये दिखाने के लिए हाँ जो भारतीय प्रपंचादी है उसके लिए ऐसे समास पाठ मानते हैं उसको आत्मरति में तो समास सही है यहाँ तो एक समस्त पद है और एक मतुब लगाया हुआ है आत्मरति में तो आत्मा रति आत्मनी आत्मरति है आत्मरति वाला आत्मा में प्रेम करने वाला एक और दूसरा क्रियावान क्रिया वाला वो मतुब है जैसे गोमान बोलते हैं धनवान बोलते हैं क्रियावान माने क्रिया के साथ में आत्मरति का समास नहीं है किन्तु कुछ लोग मानते हैं और मानने पर क्या स्थिति होगी तो अब वो जो समास पक्षे पाठे तो समास पाठ मानने पर तो समासमरती देव क्रिया अश्य विद्य थे आत्मरति ही क्रिया क्रियापद के साथ में फिर आत्मरति का समास करेंगे इति बहुबरी मतुप अर्थ एक बहुबरी से भी वही अर्थ आएगा आप आत्मरति क्रिया अश्य आत्मरति क्रिया जिसके बहुबरी करेंगे तब भी वही अर्थ आएगा और मतुप लगाएंगे तब भी वही अर्थ आता है इसलिए अन्य तर अतिरिक्त दो में से एक अतिरिक्त व्यर्थ पड़ जाएगा, दो में से एक व्यर्थ हो जाएगा, या तो बहुबरी व्यर्थ होगा वहां या मतुप व्यर्थ होगा एक कहा अतिरिक्त चते एक नंबर टिप्पणी अधिको भवधि एक अधिक हो जाएगा तो मतुप का अर्थ अधिक होगा या बहुबरी का अर्थ अधिक होगा निष्फलो व्यर्थो भवतीवा निष्फल होगा व्यर्थ होगा दोनों करने की जरूरत नहीं है यह कहा के चित्व अब वो इसलिए मानते हैं कुछ लोग भरतृप्रपंच हैं जो ज्ञान ज्ञानकर्म समुच्चयवादी हैं उपवर्ष है भरतृत प्रपंच है ऐसे यहाँ बार, बार बार उनकी कहानी आती है माने शंकराचार्य के भाष्य लिखने के पहले भी उपनिषदों में कुछ व्याख्याएं थी यानी कि कोई व्याख्या बिल्कुल न हो शंकर जी ने बनाया हो ऐसी बात नहीं उसके पहले व्याख्या थी किंतु ज्ञानकर्म समुच्चयवादी थी वो ज्ञान होने के बाद भी कर्म करते रहना चाहिए क्यों श्रुति है यावत जीवे अग्निहोत्रा ऐसे दृष्टान को उदाहरण देते हैं ज्ञान जब यावत जीवे तो अग्निहोत्र जब तक तो जीवन है अग्निहोत्र करना ही है व्यक्ति ने तो ज्ञान बीच में होगा तो अग्निहोत्र छोड़ नहीं सकता ये श्रुति को देखते हुए ऐसी स्थिति है कुर कर्माणी जीज वे समा जब सौशाल जीना है तो कर्म करते हुए जिए तो ज्ञान होगा तो बीच में होगा तो कर्म छोड़ने को तो कहा नहीं ये स्थिति होगी किंतु भाष्यकार कहते हैं वो तो जो भाई अगली पंक्ति भी देखना चाहिए आगे क्या है एवं तो ये न कर्म लिप्यते नु तो देहाभिमान यदि है तो तुम्हारे लिए इस मार्ग को छोड़ करके कोई मार्ग नहीं कर्म मार्ग छोड़ कर कहा मैंने अज्ञानी के लिए कहा जो कर्म करने को या वीवित श्रुति किसके लिए अज्ञानी के लिए ज्ञानी के लिए नहीं ज्ञान होने के बाद कर्म की आवश्यकता नहीं ये है यह भाष्यकार का कथन है सम समुचय का खंडन करते हैं क्रम समुच्चय को भाष्यकार मानते हैं पहली कर्मा पश्चात ज्ञान ये तो चाहिए अगर निष्काम भाव से कर्मादि नहीं किया हो तो अंतकर्म की शुद्धि होगी ना ज्ञान होगा ही नहीं लोग बोलते हैं भाष्यकार ने शंकराचार्य जी ने कर्म का खंडन किया कर्म का खंडन नहीं काम्य कर्म का खंडन किया है निष्काम कर्म का कोई खंडन नहीं किया है उसकी तो प्रशंसा की है निष्का कर्मों का प्रशंसक है शास्त्रों में तो ये समुचयवादी का कहना है के चित्तु करके कहते हैं भाष्य में के चित्तु आदि कर्म ब्रह्म विद्या समास पाठ इसलिए चाहते हैं वो आत्मरति क्रियावान में समास चाहते हैं इसलिए चाहते हैं कि इसके लिए अग्निहोत्रादि कर्म भी होता रहे और आत्मज्ञान भी हो जाए दोनों को समुच्चय चाहते हैं इसलिए समाज चाहते हैं वो तो आत्मति क्रिया एक एक शब्द बन जाएगा आत्मरती भी हो और क्रिया भी साथ में हो ऐसा अर्थ निकालना चाहते है। है। हैं जो समुच्चयवादी ज्ञान कर्म समुच्चयवादी का कहना होता है अग्निहोत्र आदि कर्म जो अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म आदि है कर्म और ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या दोनों का समुच्चय अर्थम छे दोनों में समास आते हैं आत्मरति क्रियावान क्रिया में समुचय करना चाहते हैं एक समुचय इच्छा दो नंबर टिप्पणी में कहा इच्छा मैंने समास पाठम इधि समासं क्या क्या इच्छा कर रहे हैं समास पाठ चाहते हैं समास चाहते हैं यद्यपि यहां मंत्र में भी समास नहीं, नहीं है भाषण में भी समाज नहीं है आत्मरति अलग शब्द है क्रियावान अलग शब्द है किंतु कुछ चाहते हैं किंतु भाष्य में कहते हैं वो जो होगा समाज पाठ जो होगा वो व्यर्थ पड़ेगा विरोध करेगा समाज करना चे सब ब्रह्म विदाम वरिष्ठ मुख्यार्थ वचने न विरुद्ध जहां पर आत्मरति क्रियावान ऐसा है आगे ये सब ब्रह्म विदाम ऐसा शब्द है मंत्र में तो जो ये सब ब्रह्म विदाम वरिष्ठ शब्द के साथ में विरोध हो जाएगा कर्म करेंगे यान के साथ में कर्म कर समुचय यदि मानते हैं समास करके तो आगे जो ये सब ब्रह्म विधान वरिष्ठ शब्द है मंत्र में ही उसी मंत्र में है उसके साथ में विरोध होगा यही सब समास नहीं कर सकते यही कह रहे हैं तच तीन नंबर की टिप्पणी तत्माने यथोक्तम समुचयवादी ना मतम तत्माने मतम वो जो मत है किसका मत समुचयवादी का जो मत विरोध हो जाता किसके साथ ये सब ब्रह्म वरिष्ठ जो आगे का वाक्य है उस शब्द के साथ विरोध होगा ये कहा क्यों ये सब ब्रम परिस्थिति मुख्यार्थ बचेगा ना वो मुख्य अर्थ आत्मज्ञान का प्रतिपादक है वो ब्रमता में श्रेष्ठ होता है वो व्यक्ति करके कहा है वहां कहा कर्म होगा विरुद्ध एक कहा विशेष टिप्पणी चार की टिप्पणी है विशेष समर्पक वाक्य ना जो समास का जो विशेष होगा जो गौरी समाज हम करते हैं इस व्यक्ति को रक्तांबर बोलते हैं लाल कपड़ा पहना है रक्तम अम्बरम ऐसे रक्तांबरा अथवा श्वेतम अम्बरम ऐसे श्वेतांबरा यही होता है सफेद कपड़ा पहना हो तो उसे अंबर बोलेंगे लाल कपड़ा पहना हो रक्तांबर बोलेंगे पीला कपड़ा पहना हो तो पीता बोलेंगे तो पीत शब्द अम्बर शब्द दो का समास हो रहा है पीता बनाने के लिए किंतु वहां पर न पीत का अर्थ आएगा न अंबर का अर्थ आएगा एक व्यक्ति का अर्थ आएगा विशेष उधर चला जाएगा बहुबरी समाज में अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है समस्यामान पदार्थों की प्रधानता नहीं होती दोनों को छोड़कर के अर्थ चला जाएगा मनुष्य में चला जाएगा ना पीले में रहेगा ना वस्त्र में रहेगा चला जाएगा मनुष्य में चला जाएगा बहुबरी समाज का नियम है तो यहाँ विशेष समर्पक वाक्य क्या है यहाँ यह सब ब्रह्म विदाम माने जो तो समास होना है उसी के लिए के होना है उसी पद को दिखाने के लिए तो उसी साथ विरोध होगा ब्रह्मवेदता में वरिष्ठ भी हो और कर्म में भी करता हो ऐसा संभव नहीं है ये कहा जाने मुख्या बाह्य क्रियावान नहीं से भवित हो सकता का शिक्षित कोई भी हो दोनों होना संभव नहीं है बाह्य क्रिया भी होता रहे और आत्मारमण भी करता रहे आत्माराम भी हो और बाह्य क्रिया भी हो कोई भी कर नहीं सकता ऐसा हो ही नहीं दोनों एक काल में होना संभव नहीं है बाह्य क्रिया पहले होती थी अब आत्मज्ञान काल में नहीं हो सकता यह कहा नहीं बाह्य क्रियावान बाहर की क्रिया अग्निहोत्रादि क्रिया भी होती रहे और आत्मरति आत्मा में रमण भी होता रहे भाई तुम न सब तक अच्छी कोई भी हो नहीं सकता टिप्पणी पांच की विरोधों में विरोधी दिखाते हैं क्या विरोध है आत्मरति होना और क्रिया बाह्य क्रियावान होना यह संभव ही नहीं कोई भी कर नहीं सकता ये विरोध दिखाया आगे भाष्य में कहते हैं बाह्य क्रिया क्रियावृत्तों ही आत्मक्रीडो भवती बाह्य क्रिया से विनिवृत्त हुआ व्यक्ति विशेष रूप से निवृत्त हुआ व्यक्ति वही आत्मरति हो सकता है आत्मक्रीड़ा वही हो सकता है जो बाह्य क्रिया से निवृत्त हो गया है वही आत्मक्रीड़ा हो सकता है दूसरा नहीं हो सकता बाह्य क्रिया आत्मक्रीड़ा विरोधात्म यह दोनों का विरोध है बाह्य क्रिया भी होता रहे क्यों बाह्य क्रिया करने के लिए मैं मनुष्य हूं यह बुद्धि चाहिए खाली मनुष्य हो से भी कर्म नहीं कर अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं कर सका मैं ब्राह्मण आदि हूं मेरे लिए कर्तव्य है वेद में विधान है मैं अमुक जाति का हूं हाँ अमु और आयु का भी वहां पर यह है वर्ण है आश्रम है और आयु इस आयु के लिए यह करना चाहिए यह आयु वाला इत्यादि कितने अभिमान होगा चाहिए कर्म करने के लिए और आत्मज्ञान होगा सारे अभिमान को बाध करके इसलिए दोनों का विरोध है आत्मरति होना और बाह्य क्रिया एक साथ होना संभव नहीं क्यों बाह्य क्रिया जो है अभिमान पूर्वक देहाभिमान पूर्वक होता है बगड़ा अभिमानपूर्वक होगा आश्रमा अभिमान पूर्वक होगा और आत्मज्ञान होगा सारे बगड़ा आदि को बाध करके होगा इसलिए विरोध होता है दोनों एक साथ होना संभव नहीं एक बाह्य क्रिया बाह्य क्रिया आत्मक्रीडोर विरोधार्थ बाह्य क्रिया और आत्मक्रीड़ा दोनों का विरोध है हो ही नहीं सकता नहीं इसलिए समाज पाठ ठीक नहीं है है, कुछ लोग समास चाहते हैं आदि कर्म और ज्ञान का समुच्चय करने की इच्छा से भर्ती प्रपंच ऐसा चाहते हैं किन्तु तो समाज पाठ ठीक नहीं है दोनों होना संभव नहीं है दिखाया नहीं तमो प्रकाश युगपद एकत्र स्थिति संभव थी का और प्रकाश का एक जगह में एक काल में दोनों एक स्थिति होना संभव नहीं भिन्न काल में हो सकते हैं अभी जहां प्रकाश है अब कुछ घंटों के बाद में अंधकार हो सकता है भिन्न काल में। भिन्न देश में हो सकता है भारत में अभी प्रकाश है तो अमेरिका आदि में अधेरा है भिन्न देश में हो सकता है एक देश में प्रकाश एक देश में अधेरा हो सकता है भिन्न काल में इसी स्थान में हो सकता है अभी प्रकाश है कुछ घंटों के बाद यहां अधेरा हो जाए तमा आ जाएगा किन्तु एक ही काल में एक ही देश में ये तम और प्रकाश दोनों अधेरा और प्रकाश एक साथ होना संभव नहीं है जैसा नहीं है उसी प्रकार यहां एक व्यक्ति में भिन्न व्यक्ति में हो जाएगा एक व्यक्ति कर्म करेगा दूसरा व्यक्ति में ज्ञान भिन्न व्यक्ति में हो जाएगा और एक व्यक्ति में भी क्रम से हो जाएगा पहले कर्म बाद में ज्ञान किंतु एक ही काल में एक ही व्यक्ति में ये दोनों क्रिया होना संभव नहीं जैसे अधेरा और प्रकाश में विरोध है उतना विरोध बाह्य क्रिया में और आत्म क्रीड़न में है ये बता रहे ये कह रहे हैं नहीं तम प्रकाश है तम माने अधेरा और प्रकाश माने प्रकाश है ये दोनों का युगपथ एकत्र एक साथ एक जगह में स्थिति न संभवती दोनों का होना संभव नहीं है एक काल में एक जगह में होना संभव नहीं है ठीक इसी प्रकार एक शरीर में दोनों एक काल में होना संभव नहीं भिन्न काल में हो सकता है पहले क्रिया बाद में ज्ञान काल में में संभव है। व्यक्ति एक काल में हो सकता है इस व्यक्ति व्यक्ति में है। उस में है, क्रिया है किंतु एक ही व्यक्ति में एक ही काल में बाह्य क्रिया भी होती रहे और आत्म क्रीड़ा भी होता रहे संभव नहीं है उसके लिए दृष्टान दिया तस्मात असत प्रलपित ज्ञान कर्म समुच्चय प्रतिपादन इसलिए क्या है भाष्यकार कहते हैं जो असत प्रलाप है ये जो ज्ञान कर्म का समुच्चय कहना ज्ञान के बाद कर्म होना समुचय कहना असत प्रलाप है तस्मात असत प्रलभितम एव यह असत प्रलाप किया ही इन्होंने सत्वचन ने व्यवचन है इनका प्रलभितम एव ये तद यह जो अने ज्ञान कर्म समुच्चय प्रतिपादन इस वाक्य के द्वारा अन्य समाज दिखा करके आत्मरथी क्रियावान में समाज दिखाकर ज्ञान कर्म का समुचय दिखाना जो चाहते हैं तो ये क्या है ये समुचय का कथन करना असत प्रलाभ है ये कहा और भी है अन्यवाद विमन तथा इसी में पहले बोल चुके हैं अन्य बाम च अन्य ज्यादा शब्दों के चक्कर में नहीं पढ़ना हा आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए तो ज्यादा चक्र में मत पढ़ना है कहा जाता है वेदांत विज्ञान सुनिश्चित था वेदांत का जो विज्ञान है तत्वपी आदि महावाक्य वेदांत है उसका जो विज्ञान है अहम ब्रह्मास भी जो विज्ञान होगा निश्चित हो गया हो जिसके हाथ में रखा आंवला रखा हो कोई झूठला नहीं सकता कोई बोले कि ये आंवला नहीं ये पत्थर है मानेगा वो नहीं वैसे ही आत्मा में ऐसी बुद्धि बन जाए आस्था में लगवत दृष्टांत हाथ में रखे हो आंवले में किसी पर नहीं होता आंवला है कि नहीं अथवा ये पत्थर है ये बुद्धि भी नहीं होगी विपरीत ज्ञान भी नहीं होता ऐसे ज्ञान यदि आत्मा में हो जाए वेदांत विज्ञान सुनिश्चित निश्चित करके बैठे जो लोग संन्यास योगाद संन्यास के माध्यम से योगाद सत्य शुद्धा अंतकरण की शुद्धि कर रखी हो जिसने बुद्धि निर्बल बनाई हो वेदांत से सन्यास योगा प्रयत्नशील कहते सन्यासी काम नहीं करता बोलते हैं सन्यासी को सबसे ज्यादा काम है अगर करे तो खाली आलसी होगा तो काम नहीं करेगा काम माने भीतर का काम करेगा आत्मा अनात्मा विवेक बुद्धि का बौद्धिक स्तर पर काम करता है अगर वास्तव में होगा तो विचार करता रहेगा आत्माना आत्मा विचार करता रहेगा काम नहीं क्या? है क्या हो काम है भाई ये काम नहीं करेगा भाई ये क्रिया को तिलांजलि देकर बैठा हुआ है उसका काम है आंतरिक क्रिया चलाना मानसिक क्रिया होगी उसकी आत्मानात्मा विवेचन होता रहेगा विचरी धातु पृथक अर्थ में विवेचन शब्द विचृ धातु से बनना है तो पृथक तो करता रहेगा क्रिया ही तो है और क्या है वो जैसे धान और जव मिल गया हो आप बिन्नते अलग अलग करते हैं क्रिया है उसी प्रकार यहां भी क्रिया करता रहे कौन सी क्रिया आत्मा और अनात्मा को अलग करना पार्थक्य करना एक क्रिया है उसके सामने बाह्य क्रिया नहीं करेगा तो यहां का संन्यास योग शुद्ध सत्व इत्यादि आता है पर इत्यादि स्त्रुति आने वाली है संन्यासिश्रुति व्यस्त स्तुति के साथ भी विरोध होगा बाह्य क्रिया करेगा तो इसलिए तस्मा यह क्रियावान क्रिया यो ज्ञान ध्यान आदि क्रियावान इसलिए यह क्रियावान शब्द का अर्थ यही क्रियावान होगा ये जो इस मंत्र में आया हुआ क्रियावान कौन होगा जो ज्ञान ध्यान आदि क्रिया करने वाला आत्मात्म विवेचन कर रहा ज्ञान और ध्यान आत्मचिंतन कर रहा है वही क्रियावान होगा न बाह्य क्रिया भी करता रहे और आत्मक्रिया भी होता रहे ऐसा क्रियावान या क्रियावान नहीं है यही अर्थ होगा एक तस्त अयमेव क्रियावान वही व्यक्ति यह क्रियावान इस मंत्र में क्रियावान वही हो सकता है तो, जो ज्ञान ध्यान आदि क्रियावान सो अविन्न आर्य मर्यादा जो आर्य श्रेष्ठ पुरुषों का मर्यादा है उसको न तोड़ने वाला श्रेष्ठ पुरुषों का जो मर्यादा है निवृत मार्ग में गया हुआ व्यक्ति संन्यास आश्रम ऐसा है निवृत्त मार्ग का है प्रवृत्ति मार्ग का नहीं है अग्निहोत्र आदि कर्म करने वाला मार्ग का नहीं है निवृत्त मार्ग है या आर्य पुरुष श्रेष्ठ पुरुषों का जो मर्यादा है उसको उल्लंघन न करने वाला यही है सन्यासी इसी का नाम है जो बाह्य क्रिया को छोड़ करके आंतरिक क्रिया चला रहा हो क्रियावान का है सन्यासी ऐसा है एवं लक्षण इस प्रकार का स्वरूप चिन्ह है जिसका तिवादी वो अतिवादी नहीं हो सकता क्यों सबको बाद करके एक आत्मदृष्टि में किसको अतिक्रमण करेगा तो आत्म क्रिया आत्मरति क्रियावान और ब्रह्मनिष्ठ वो कैसा है आत्मा में ही खेलने वाला है आत्मा में ही प्रेम करने वाला है आत्मा को छोड़कर कोई वस्तु उसके सामने है ही नहीं एकत्र दृष्टि में पहुंचा हुआ है और क्रियावान मानी ज्ञान ध्यान आदि क्रिया या क्रियावान फिर अग्निहोत्र आदि में मत जाना ज्ञान ध्यान आदि क्रिया समी क्रिया उसके सामने है ऐसे क्रियावान ब्रह्मनिष्ठ है ब्रह्म में उसकी निष्ठा है ब्रह्मणी निष्ठा ऐसे सब ब्रह्मनिष्ठ विषय निष्ठा नहीं है विषय में उसको नितरा स्थिति निष्ठा निरंतर रहना उसका नाम है निष्ठा माने हम उसी में मन को लगाए रखते हैं इसका नाम है निष्ठा किसी भी विषय में हमारा मन जाए, हम वो तत्निष्ठ हो गए विषय नहीं ब्रह्मनिष्ठ है ऐसा व्यक्ति है वो सब ब्रह्म विदाम सर्वेशा वरिष्ठ प्रधान ऐसे व्यक्ति जो होगा जो आत्मग्रति होगा आत्म क्रीड़ा होगा और ज्ञान ध्यान क्रिया वाहन होगा ऐसे जो व्यक्ति सारे ब्रह्मविताओं में श्रेष्ठ होता है सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मविता माना जाता है कहा टिप्पणी थी नौ।, नौ की है ना नौ की टिप्पणी अच्छा आठ आठ में तो नंबर ही नंबर है संयासी थी अने सत्वशोधन भी कर्म अनादर पूर्वकों संयास प्रयोजगत सोचना दिदी कहते हैं देखो भाई ये जो सन्यासा मंत्र से सूचित होता है टिप्पणी कार अपने मंत्रव्य देते हैं सूचित क्या होता है अंतकर्म शुद्धि के साधन भी सन्यास सबसे बड़ा साधन दिखाई दे रहा है ये इनका अपने मंतव्य है मौलिक मंतव्य है अनैना संन्यास युगात वजने क्यूकी इसे मुंडक में है आगे वेदांत विज्ञान सुशिषता अर्था संन्यास युगा तथा इत्यादि तो अनेना सप्तोधने भी सप्त शोधन माने अंतकर्ण की शोधन में भी शुद्धि में भी कई साधन है कर्मादी हैं किंतु तो उनके अपेक्षा सन्यास सबसे बड़ा है ये सत्य शोधन है भी सत्व शोधन में भी मैंने अंतकर्म की शुद्धि शोधन करने में भी कर्म अनादर पूर्वक कर्म को तिलांजलि देना आदर नहीं देना अग्निहोत्र आदि को त्याग देना यही संन्यास है त्याग करके अनादरपूर्वक संन्यास है तो प्रयोजक सूचना संन्यासी मुख्य दिखाई दिया है सूचित होता है तो संन्यास का ही महिमा बताइए क्रियांतर असंभवाद्य अन्य क्रिया उसे संभव ही नहीं ज्ञान अधान क्रिया को क्रिया लेना होगा बाह्य क्रिया संभव ही नहीं है उसके दृष्टि में मान देहाभिमान बदा हुआ है बाद हो गया देहाभिमान है ही नहीं देहाभिमान पूर्वक बाह्य कर्म होता है मैं अमुक जाति का हूं अमुक लिंग का हूं पुरुष हूं स्त्री हूं अपने जो पहचान होगा अमुक लिंग का हो अमुक वर्ण का हो मनुष्य हो उसमें इतने आयु का हो आयु घटित भी कर्म है जाति घटित कर्म है आश्रम घटित कर्म है अमुक आश्रम का हो अभिमान है देहाभिमान है ब्राह्मणत्व आदि का विमान है ब्रह्मचारी आदि का विमान है सबको बाध करके सन्यास में पहुंचा हुआ है सब त्यागा हुआ है देहाभिमान समाप्त है तो वहां बाह्य क्रिया कैसे संबंधी नहीं है ये बताया कि कह रहे अब ये जो आत्म क्रियावान के समास पूर्ववादी अपने नक्ष समास दिखाना चाह रहे हैं रति आत्मरति यहां तो सप्तमी समास यद्य भाषाकार ने बहुबरी समास कर रखा है आत्मनिरती आत्मरति जैसे पीतम आत्मा में ही प्रेम है जिसका उस व्यक्ति को आत्मरति कहा पूर्ववाधी संकालु शंका उठाता है आत्मनिरति आत्मृति आत्मा में प्रेम को आत्मरती कहना सप्तमी समास बहुबरी नहीं तत्पुरुष सप्तमी समाज करना तत्पुरुष सप्तमी तपपुरुष होगा आत्मनी रती आत्मरति आत्मा में रति क्रिया शैव अस्तित्व वही क्रिया है आत्मरति ही क्रिया जिसकी है आत्मरति ही जो क्रिया है इस जिसकी है उसको आत्मरति क्रियावान बोलेंगे मथुप लगाएंगे आत्मरति क्रिया के साथ शैव क्रिया आत्मरति के बाद में कर्मधारय समास कर देंगे जो आत्मरति है वह क्रिया है हाँ वह क्रियावान हो जाएगा व्यक्ति मथुप लगाने से कहा मतुब एवं एक प्रतीय एक ही प्रत्यय दिखाई दे रहा मतुभ यहाँ आत्मरती में फिर बहुब्री और मतुप का अर्थ दो में से एक अतिरिक्त तो होता है कैसे भाष्यकार बोल दिया हम बहुबरी अतिरिक्त भाष्यकार ने कैसे बोल दिया समाज पाठ में बहुबरी और मतुभ का अर्थ दो में से कोई एक व्यर्थ पड़ेगा कैसे बोल दिया बहुबरी है ही नहीं यहां सप्तमी तत्पुरुष करके और उसके क्रिया के साथ में मतुप लगा दिया कर्म धारे करके लगा दिया मतुप ऐसा कैसे कह दिया इति ऐसा कहा तो उत्तर देते हैं सत्यम ठीक है आपका सोच असमास पाठ है अगर समास नहीं करेंगे तो तब तो ठीक है आप आप आत्मरती सही में क्रिया हो जाएगा किंतु असमास पाठ है अस... दोयोर अर्थवत्व आशी असमास में माने ये समास नहीं करेंगे क्रिया के साथ तब दोनों ही बहुब्री सार्थक हो सकता है मतुप भी सार्थक हो सकता है दोनों का अर्थ सार्थक हो सकता है होता था किन्तु समास सम पाठ में तो अन्य तो मतुप अतिरिक्त समास पाठ करने पर तो क्या होगा कि दो में से एक कौन सा मतुब अर्थ पड़ जाएगा मतुब लगाना क्रियावान नहीं होना चाहिए आत्मरति क्रिया से काम चल जाता आत्मरति क्रिया ऐसा करने से काम चलता आगे मतुभ की आवश्यकता नहीं होगी विशेष हो जाएगा बाह्य क्रिया के लाभ बहुपुरी समास कर देंगे आत्मा आत्मनिरति आत्मरति वहां तो सप्तमी तत्पुरुष तो कर देंगे समाज और आगे जा करके आत्मनि आत्मरति क्रिया अश्य जैसे पीताम्बरम अश्य आत्मरती ही क्रिया है जिसकी बाह्य क्रिया नहीं है बाह्य क्रिया की निवृत्ति हो जाएगा आत्मरती क्रिया शब्द बन जाएगा मतुक दर्द पड़ जाएगा समाज पाठ में स्थिति है यह कहा बाह्य क्रिया निवृत्ति लाभार्थ मान बहुब्री समाज के द्वारा बाह्य क्रिया की निवृति हो जाएगी तो मतुप प्रत्य दर्द पड़ जाएगा ये कहा बाह्य इत्यादि मतुपम बिना बहुवीणा पहले सप्तमी समाज कर दो समाज यदि करना हो तो यहां तो समाज दोनों में एक में बौबरी समास है और एक समाज क्रिया के साथ समास मतुप लगाया हुआ है जैसे धनवान वैसे क्रियावान बनाया है किंतु समाज करने पर सप्तमी समाज कर दो आत्मिरती आत्मरति आत्मरति क्रिया अश्य बहवरी करने का तो आत्मरति क्रिया बन जाएगा उसी से अर्थ आ जाएगा आत्मरति क्रिया वाला बाहर क्रिया वाला नहीं भीतर क्रिया वाला सिद्ध हो जाएगा ये सिद्धांत कह रहे हैं तो मतुबो बिना बहुत यद आगे कहते हैं यदवा अतिरिच्यते अतिरिच्यते शब्द का अर्थ उत्कृष्ट हो जाता है विशेष हो जाता ये भी अर्थ आ सकता है तत्र हेतु बाह्य क्योंकि बहुवृष अर्थात बाह्य क्रिया की निवृत्ति हो जाएगी मतुभ की आवश्यकता ही नहीं वहां ये कहा नत्मनि रति रतिरेव क्रिया कर्मधारय यादव अब पूर्ववादी बोलता है महाराज जैसा करो ना कर्मधारे समाज दिखाओ ना भौवरी क्यों दिखाना भौवरी क्यों करना रतिर आत्मरति आत्मरति क्रिया आत्मरति रेव क्रिया आत्मरती क्रिया आत्मरति कोई क्रिया समझना कर्मधारे करना उसके बाद में मतुभ लगाना तो मतुप भी चरितार्थ हो जाएगा क्यों मतुभ्यर्थ होगा ये पूर्वादी की शंका है नत्मरति रेव क्रिया आत्मरति में तो सप्तमी समास करना रती, रती। उसके बाद आत्मरति जो है वही क्रिया है जैसे, जैसे जो पीला है वही वस्त्र है ऐसा करते कर्मधारे समाज दिखाते हैं ऐसा कर ये बाह्य क्रिया निवृत्ति लाभ हो इसी से बाह्य क्रिया की निवृत्ति लाभ हो जाएगी न तो मतुपा मतुप के द्वारा तो नहीं कथम तद उत्कर्ष हेतु उसके अतिरिक्त तो उन्होंने हेतु कैसे बना चेत ऐसा कोई पूछे तो तथा तब क्या समझना तो सिद्धांत बोलते हैं तत्पुरुष कर्मधारे गठित मधुबंतम ये विशेष हो जाएगा पहले तत्पुरुष समाज करना आत्मनिरती आत्मरति कर्मधारे करना दो दो समाज दिखाना उसके बाद मतुब लगाना ये विशेष हो गया ज्यादा बोलना पड़ा ये विशेष हो जाएगा गृह कर्मधारे अच्छा इत्यर्थ न आगे अत किम अपेक्षा फिर भी क्या देख करके चलो तत्पुरुष समाज कर दी कर्मधारे कर दी उस बात बहुत, बहुत, लगा दिया क्या आपत्ति हो गई विषय अतिरिक्त तो क्या हो गया केवल मतपन था केवल मतलब क्रिया शब्द से मधुब करके क्रियावान बनाना कितना सरल हो जाता इतना घसीटना पहले सप्तमी समास करना फिर उसके बाद कर्मधारना फिर मधुब लगाना इसकी अपेक्षा केवल आत्मरति में बहुबरी समास रख दो और इधर क्रिया के साथ मतुप लगा दो आत्मरति क्रियावान दो शब्द बन जाएंगे सीधा ये सरल है यही बोल केवल के बनाना क्रिया शब्द धनवान क्रियावान मतबंधा तत्पुरुष घटित तदंता अथवा तत्पुरुष समाज पहले आत्मनिरति आत्मरति उसके बाद में आत्मरतिश्च क्रियाच द्वंद्व तो समाज करना एक आत्मृति और एक क्रिया दो और वो दोनों वाला फिर आगे मतुप लगाना इसके अपेक्षा तत्पुरुष द्वंद घटितात्वा बहुबरी कर्मधार तदंता अथवा बहुबरी समाज पहले कर देना आत्म से आत्मरति और आत्मरति रेव क्रिया आत्मरती क्रिया तदवा इसके अपेक्षा यही निश्चय करो यही मतुप ज्यादा हो जाता है कहा बाह्य क्रिया निवृत्तर उत्कृष्ट उतपद एक अलभ्यत् के निवृत्ति तो क्रिया शब्द से मतुभ करेंगे तभी निकल जाएगा समास करने की जरूरत नहीं है क्रियावान बोल देने से कहा नान आगे बोलते हैं महाराज शंका है जो अर्थ बहुब्री से निकलता है वही अर्थ मतुप से निकलता है देखो पीताम्बर शब्द का अर्थ दो अर्थ निकाला जा सकता है पीतमचा तद अंबरमचा ये अर्थ करेंगे जो पीला है वही कपड़ा है तो किस में जाएगा अर्थ पीले कपड़े को पीताम्बर कहेंगे यही होगा ना और पीताम्बरम अश्य स्थिति पीताम्बरवान फिर मतुप लगाएंगे पीताम्बर शब्द से मतुप लगाएंगे अर्थ कहाँ पहुंच जाएगा व्यक्ति में चला जाएगा पीताम्बरवान बोलो अथवा केवल पीताम्बरा बोलो पीतम अम्बरम यस्य ऐसे बिगड़ दिखाएंगे पीला है कपड़ा जिसका कहां जाएगा अर्थ व्यक्ति में जाएगा ठीक है पीताम्बर शब्द दो तरह से होता है पीले कपड़े को भी पीताम्बर बोलेंगे पीला कपड़ा पहनने वाले को भी पीताम्बर कहा जाएगा समास ऐसा है तो पीला कपड़ा अर्थ निकालेंगे पीताम्बर का आगे मथुक लगाएंगे तो व्यक्ति में आएगा पिताम्बर वन हो, तो हो, हो जाएगा व्यक्ति और सीधा बहुबरी करेंगे तो मथु लगाने की आवश्यकता नहीं होगी सीधा पीताम्बर का अर्थ व्यक्ति हो जाएगा यह स्थिति आ जाएगी तो कौन शर्म पड़ेगा पहले कर्मदार्य समाज करना उसके बाद मतुप लगाना इष्ट है अथवा पिता उम्र में सीधा बहुबुरी करना इष्ट है बहुबुरी करना इष्ट है यही कहना चाह रहे हैं क्योंकि मतुप लगाने की आवश्यकता नहीं होगी यही दिखाना चाह रहे हैं तो ये कहा और शंका है नो यदर्थ लाभ वो बहुबरी जी जो अर्थ का लाभ होगा बहुबरी के द्वारा है सहय मधुभा से भी वही अर्थ ही, ही आता है मतुभ को व्यर्थ क्यों कह रहे हैं आप मतु क्यों न लगाते हैं मतुप का अर्थ व्यर्थ होगा क्यों कहा कोतो अन्यतर तो अन्यतिरिक एक करने में दूसरे विशेष क्यों हो जाता अतिरिक्त क्यों होता है इती इती तो नाशंका नियम ऐसी शंका नहीं करना क्यों ये बैया कर्णियों का कहना है न कर्मधारे यादव बहुवीश तद अर्थ प्रतिपत्ति करमधारे के बाद में मतु प्रत्यय नहीं करना चाहिए यदि बहुवृष अर्थ निकलता हो तो। अगर बहुबरी से अर्थ नहीं निकलता हो जहां वहां तो कर्मधारे के बाद मतुप लगाना जैसे पीताम्बर बान और पीताम्बर पीताम्बर बोल करके व्यक्ति में यदि हम पहुंचा सकते हैं अर्थ तो फिर पीताम्बर बनाने के बाद में मतुप लगाना व्यस्त है न कर्मधारे या तो मत कर्मधार समाज के बाद में मत प्रत्यय नहीं करना चाहिए अगर बहुबरी से अर्थ निकलता हो तो ऐसा भैयाकरण ने कहा है न्याये न्याये युक्ति है बहुब्री रेव न्याय बहुवी समास है इसलिए यहाँ समास पाठ करेंगे तो बहुब्री समास से काम चल जाएगा माने आत्मरति क्रिया शब्द से काम चल जाएगा कितने से बाण की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ आत्मरति भी है क्रियावान भी है मंत्र में है तो इसलिए यहाँ समास नहीं मानना आत्मरति को अलग ही शब्द मानना क्रियावान को अलग यही निष्कर्ष निकाला गया अच्छा एक, आगे टीका भी कहते हैं एकदेशी व्याख्यान उदभाव्य निराचे कुछ लोग समास पास इसलिए चाहते हैं भाष्य में बोला था क्यों जाते हैं कि ज्ञान भी हो जाए उसके बाद अग्निहोत्रादि कर्म होता रहे आत्मरिदी क्रियावान आत्मा में रमण करने वाला भी है साथ साथ स्वाहा स्वाहा करने वाला भी है दोनों करेगा यह अर्थ निकालना चाहते थे एकदेशी व्याख्यान यही है अपने को वेदांति मानते हैं किन्तु वेदांत का सर्वांग नहीं जानते तो हैं एकदेशी है ये तो है तो वेदांत ही एक है पूर्ण ज्ञान नहीं है वेदांत का उनको एक कहते हैं एक देशी व्याख्यान उसको उठा करके डाच अठंडन करते हैं के चित्तू इत्यादि भाषा में कहा था के चित्तू अग्निहोत्रादि कर्म ब्रह्म विद्या समुच्चयार्थम इच्छन इत्यादि था समास पाठ इच्छन कुछ लोग चाहते हैं अग्निहोत्रादि कर्म और ब्रह्म विद्या के समुच्चय करने की इच्छा है उनको इसलिए समास हैं समुच्चय ब्रह्म ब्रह्मविदां वरिष्ठ इत्यादि मुख्यार्थ बचे ने विरोध इनके सोच गलत है क्योंकि आगे उसी पंक्ति में त्याव विधान वरिष्ठ कहा बोला ब्रह्म बोला ब्रह्मविद्या में वरिष्ठ श्रेष्ठ है कहा होगा इसलिए ब्रह्मविद्या श्रेष्ठ व्यक्ति जो होगा वो कर्म नहीं कर सकता विरोध होगा इत्यादि कहा था ठीक है अनैना ज्ञान कर्म समुच्चय प्रतिपादन क्रियते उनका कहना यही ये एक दिशी का कहना ये जो वचन आया आत्मरति क्रियावान ये वचन के द्वारा आत्मरति है और क्रियावान है इसके द्वारा ज्ञान कर्म का समुच्चय प्रतिपादन हुआ है ज्ञान और कर्म का साथ साथ होना ऐसा कहा माना गया क्रियती थी ये तब असत प्रलापित योजना ऐसा लगा ये बिल्कुल गलत बोला हुआ असत प्रलाप है ज्ञान कर्म का समुच्चय होना संभव नहीं क्रम समुच्चय है समय होना संभव नहीं है एक साथ दोनों होना संभव नहीं है का अधेरा और प्रकाश का एक जगह में एक काल में होना संभव नहीं जैसा तो जितना विरोध है तम और प्रकाश का एक एक समय पर एक स्थान में होना जितना विरोध है दोनों हो ही नहीं सकते उसी प्रकार ज्ञान और कर्म का एक एक शरीर में एक काल में होना संभव नहीं क्रम से होता है पहले कर्म बाद में ज्ञान ये तो होगा क्योंकि कर्म होना है देहाभिमान पूर्वक ज्ञान होना है विमान को बाध करके तो दोनों समस्या होना संभव नहीं इसलिए असत प्रलाप है उनका एक आगे मंत्र <Satsun> सत्यन लभ्य तपसा है स आत्मा सम्यक ज्ञान ब्रह्मचर्य नि अंत शरीर ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो तयक्षी सत्यन लभ्यपसा ये स आत्मा सम्य ज्ञानन ब्रह्मचर्य नि अंत शरीरे ज्योतिर्मयो शुभ्रो यं पश्यतक्षीण दोषा प्राप्ति के कुछ साधन बताते हैं कैसे आत्मा प्राप्त हो हम भी चाहते हैं आत्मा की उपलब्धि हो जाए तो संसार के आवागमन से छूट जाए जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए इच्छा सभी की होगी किंतु हम साधन नहीं करते हैं केवल साध्य चाहते हैं मान बीज बोते नहीं है खाली फल चाहते हैं ऐसी स्थिति में है कहा से होगा बीज बोना पड़ेगा उसकी सिंचाई करनी होगी तभी फल मिल सकता है बीज बोए बिना फल नहीं मिल सके तो साधन बताते हैं सत्य न लभ्य तपसा ऐसा आत्मा सत्य ज्ञान ब्रह्मचर्य चार साधन यह दिखाई दिया है सत्य भाषण से आत्मा मिलता है सत्यवादी को आत्म मिले आत्मा मिलेगा सत्य न लभ्य ऐसा आत्मा सत्य न लभ्य ये जो आत्मा है प्रकृति आत्मा जिसके प्रकरण चल रहा है आत्मा सत्य से मिलता है सत्यवादी को आत्मा मिलेगा असतवादी को नहीं मिलता सत्य न लभ्य एक साधन दूसरा तपसा इंद्रिय का निग्रहित हो मन सही इंद्रियों अपने नियंत्रण में रखा हो यह नहीं कि इंद्रियों को बिल्कुल समाप्त कर देता वैसा नहीं नियंत्रण हो नियंत्रित हो हम चाहे तो चलाएं न चाहे तो रोक सके इंद्रियों के अधीन न हो जो व्यक्ति यह तप सबसे बड़ा तप है मनस चंद्रिया चाहे एकाग्रम तप मन और इंद्रियों को एकाग्र करना एक आत्म के तरफ ढालना यह सबसे बड़ा तप है कृष्ण चंद्रायण आदि बड़े तप मानते हैं इस तप के समान वो तप नहीं होते हैं मनस है कहा है मन और इंद्रियों को नियंत्रण कर रहा अपने अधीन रखना यह सबसे बड़ा तप है तप से मिलता है आत्मा मन और इंद्रियों को निग्रहित किया हो जिसने नियंत्रण किया हो उसे आत्मा की प्राप्ति होगी सत्य भाषण से आत्मा मिलना है असत्यवादी आत्मा नहीं मिलेगा तीसरा साधन संविज्ञाने न सम्यक ज्ञान होना चाहिए आत्मात्मा विवेचन करके आत्मा में बैठा हुआ व्यक्ति होगा सम्यक ज्ञान उससे आत्मा की उपलब्धि और ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य मैथुनादि कर्म रहित करके बैठा हो जो ब्रह्मचर्य पालन किया हो जिसने ये भी एक बड़ा साधन है आपको प्राप्ति का जैसे विष्ण पिता थे नित्य किंतु ये जो नित्य शब्द जो है ना सबके साथ अन्वय होगा यह नहीं कि कभी कभी ऐसा नहीं कभी-कभी सत्य तो सभी बोलते हैं भूख लगती है तो भूख लगी है बोलते है सत्य बोलता है किंतु तो ऐसा सत्य काम नहीं करेगा नित्यम सत्य है नित्य सत्य होना चाहिए हरिश्चंद्र के समान होना चाहिए कैसे भी आपत्ति आ जाए झूठ न बोले ये नित्य शब्द का सबके साथ संबंध करना कभी कभी सत्य सभी बोलता है बहुत झूठ बोलने वाला अभी ये भूख लगे तो क्या बोलेगा भूख लगी बोलेगा सत्य बोलता है उसका ऐसा काम नहीं चलेगा नित्यम सत्य है सत्यनों नित्यम तपसा हाँ मानव और इंद्रिय का नियंत्रण भी कभी कभी सभी व्यक्ति कर लेते हैं कभी कभी किन्तु ऐसा काम नहीं निरंतर होना चाहिए नियंत्रण ये भी नित्य शब्द इसके साथ भी संबंध है और ब्रह्मचर्य के साथ भी नित्य शब्द का संबंध है यदा कदाचित ब्रह्मचर्य तो सभी के होंगे काम नहीं चलेगा <coughs> नित्य शब्द का सबके साथ संबंध करना ये कहेंगे और यह आत्मा कैसा है कहा अंत शरीर है ज्योतिर्मय शुभ्र यह आत्मा शरीर के मध्य में है अंत माने मध्य हृदय शरीर के बीच में पड़ता है मध्य में होता है नीचे और ऊपर जब देखेंगे हृदय दे दे बीच होता है अंत शरीर शरीर के मध्य में है यह आत्मा अंत माने मध्य बीच में है अंत शरीर ज्योतिर्मय शरीर के भीतर है मध्यमय है और प्रकाश शुरू में ज्ञान रूपी प्रकाश और ज्योतिर्मा ज्योति का पुंज है प्रकाश का पुंज है प्रकाश माने ये लाइट वाला प्रकाश नहीं ज्ञान रूपी प्रकाश वृद्धाग्न को ज्योति ब्राह्मण आता है ज्योति करके कहा आत्मज्योति। ज्योति ज्योति माने बाह्य प्रकाश नहीं ज्ञान रूपी प्रकाश क्यों वस्तु को प्रकाश करने की क्षमता दो में होती है जो अधेरे में वस्तु हो तो टॉर्चा जला के प्रकाश के द्वारा हमें उपलब्धि हो जाती है यहीं पर वस्तु तो अभी प्रकाश में ही है अज्ञात है क्या है हम जानते नहीं उसको तो अभी वस्तु तो ढका हुआ है या खुला हुआ है किससे ढका है अज्ञान से ढका है भाई प्रकाश है जान पहचान नहीं रहे क्या चीज है अज्ञान से ढका है उस अज्ञान से ढकने वाले को क्या करना पड़ा ज्ञान चाहिए तो आत्मा ज्ञान रूपी जो है ऐसा नहीं फोक्स नहीं क्यों निराकार है नीला पीला मानेंगे तो आकृति आ जाएगी कोई कोई बोलते हैं ध्यान में सफेद सफेद हो जाता है झिलमिल झिलमिल लगता है बोलते हैं तो कल्पना अलग चीज है आत्मा कोई ऐसा सफेद काला नीला पीला ऐसा नहीं अंत शरीर ज्योतिर्मय है ज्योतिर्मय है प्रकाश स्वरूप पूंज है वो शरीर के मध्य में है वो आत्मा शुभ्र है स्वच्छ है गंदा नहीं मलेर नहीं स्वच्छ है यम पश्चंती यथाय क्षीर्ण दोषा जिस आत्मा को तो देखते हैं कौन यत प्रयत्नशील व्यक्ति यदि प्रयत्न धातु है प्रयत्नशील व्यक्ति निरंतर भीतर में प्रयत्न जिनका चल रहा है भीतर प्रयत्न चल रहा है बाहर प्रयत्न है भीतर यथा यह प्रयत्न धातु है उसी से यति बनता है यतः क्षीर्ण दोषा जिनके दोष समाप्त हो तो गए अविद्या काम आदि दोष अविद्या आदि जो अविद्या अस्मिता राग वेष अविनिवेश आदि जो दोष पंचक्लेश आदि है जो समाप्त हो गए ऐसे जो व्यक्ति क्षण दोष वाले होते हैं क्षीण दोषा ऐसा होते हैं क्षीण दोषा जिनके दोष समाप्त हो गए अविद्या अस्मिता राग देश अविनिवेश सारा समाप्त हो गया ऐसे लोग जिसको देखते हैं आत्मा को मैने अनुभव में लाते हैं देखना माना आंख का विषय नहीं है विमुढ़ा मानु पश्च्यंति पश्चंती ज्ञान ज्ञान रूपी चक्षु से देखते हैं यह आंख नहीं से देख रहे तो पीछे दिखा जाता है ऐसा कहा समय हो गया है आज फिर करेंगे ओम पश्ये हैंगसेम देव हितयु शांति शांति